भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप दार्शनिक वातावरण का प्रभाव यद्यपि उपरयुक्त आध्यात्मिक परिस्थिति का प्रभाव समस्त भारतवर्ष पर अवश्य पड़ता था तथापि इससे सभी मनुष्य एक सा लाभ नहीं उठा सके होंगे कारण यह है कि किसी वस्तु को ग्रहण करने के लिए ग्राहक में उसके उपयुक्त योग्यता की भी आवश्यकता होती है सूर्य की किरण का प्रभाव यद्यपि मड़ि तथा मिट्टी के ढेरे के ऊपर एक साही पड़ता है किंतु इसका प्रतिफल भिन्न भिन्न होता है सूर्य के प्रतिबिंब को ग्रहण कर किसी प्रदेश को प्रकाशित करने के लिए ग्राहक में भी तेजस की मात्रा अपेक्षित होती है मणि में तेजस की मात्रा है किंतु मिट्टी के ढेरे में नहीं इसी कारण इस जगत में रहते हुए भी अंतकरण के शुद्धि के तारतम्य के अनुसार जीवन के प्रधान लक्ष्य की ओर मनुष्य अग्रसर होता है इसी तारतम्य के कारण एक सुखी है तो दूसरा दुखी है एक धनी है तो दूसरा दरिद्र है एक ज्ञानी है तो दूसरा अज्ञानी है देश और काल से परिच्छि इस जगत में आकस्मिकवाद का किसी भी अवस्था में वस्तुतः कोई स्थान नहीं है प्रत्येक घटना के लिए कोई ना कोई कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वर्तमान रहता ही है यद्यपि सभी घटनाओं के कारणों को सभी नहीं ढूंढ निकाल सकते किंतु फिर भी उस श्रृंखलतावाद का अवलंबन न कर ज्ञानियों द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर ही चलने से कल्याण है उस श्रृंखलता के कारण सन्मार्ग पर भी लोग फिसल जाते हैं और जीवन के लक्ष्य से दूर हो जाते हैं जीवन के अनुभव में तारतम्य को देख संसार के अनादित्व में तथा कर्मवाद के रहस्य में हमें विश्वास करना पड़ता है यह केवल विश्वास ही नहीं है यह तो वास्तव में जीवन की एक अनुभूति है कर्मवाद के सभी रहस्यों को तो बड़े बड़े ऋषियों ने भी साक्षात न किया होगा सचमुच में कर्म की गति बहुत ही गहन है फिर भी कर्मवाद के सिद्धांतों को सभी को स्वीकार करना ही पड़ता है इस संसार में आए हुए सभी मनुष्यों की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है और यही उचित भी है क्योंकि सांसारिक सुख दुख के भोग के लिए ही तो जीव इस संसार में आता है और इस भोग के लिए बहिर्मुखी प्रवृत्ति की आवश्यकता है परंतु सभी प्रकार के भोगों को अनुभव करता हुआ जीव भी अपने जीवन के चरम लक्ष्य की खोज करने में व्यग्र रहता है ज्ञान के क्रमिक विकास के साथ साथ परम सुख को पाने के लिए आनंद की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए जीव सदैव चेष्टा करता रहता है अतएव उस परमानंद की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप को अपने अंतःकरण की वृत्तियों को एवं इस व्यवहारिक जगत के सूक्ष्म पदार्थों को समझने के लिए जिज्ञासु को सबसे प्रथम आंतरिक दृष्टि करना भी नितांत आवश्यक है अतएव अपने शरीर यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य सभी बाह्य क्रियाओं से अपने मन को हटाकर उसे साक्षात या परंपरा या जीवन के परम लक्ष्य के चिंतन में लगाना चाहिए जीवन के चरम लक्ष्य को तथा दर्शन शास्त्र के तत्वों को अच्छी तरह समझने के लिए परिशुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता होती है अतएव हमें बहिर्मुखी भावनाओं से अपने मन को हटाकर आधुनिक जगत के वातावरण से पृथक होकर केवल तत्व जिज्ञासु के रूप में भारतीय दर्शन की विचारधाराओं के क्रमिक विकास तथा ज्ञान और विज्ञान के यथार्थ स्वरूप का साक्षात अनुभव करने के लिए तत्वज्ञान के मार्ग का पथिक बनना चाहिए